भक्ता भजस्व दुरवग्रह मात्यजासमान असमान मा त्यजा असमान भज अस्मान मा त्यज असमान भज यथादि पुरुषो भजते मुक्ष तुम कहते हो जाओ हम जाने के लिए तैयार है तो। तुम्हारी ऐसी बात को सुनकर के तुम्हारे उत्पाद बैठने का मन नहीं है तो चलिए जाओ क्या जाए कैसे पादपदम न चलतस्तव पाद मूला चरण उठते ही या कथं व्रज मथो करवामक स्वामी छोड़ इंमा छोड़ा कर सिंचांगन स्वधर्व अधरा मृतपूरकेण हासवोक कल गीत गीतृयाग्नि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 किसी भगवत प्राप्त मंगल में सिद्ध महापुरुष संत के मुख से निकली हुई जो कथा है और उस कथा से समुत्पन्न जो तुम्हारा भाव है उस भाव का आस्वाद लेना चाहता हूं दो तो ही चीज लेना चाहता हूं अपने हृदय के अंधकार को दे दो मैं प्रचारू और अपने हृदय के मधुमय मंगल में भाव को दे दो उसका मैं चसुर चसुर आस्वाद लू मां के दूध की तरह में दो ही चीज चाहू गर्व आ गया एक तरफ गर्व आया दूसरे तरफ मान आया गर्व आया गोपांगनाओं को मध्य अब मान आया श्री राधा को हमारा कोई सम्मान ही नहीं हमारा कोई सम्मान ही नहीं एवं भगवत कृष्णात लब्धमा महात्मन आत्मा मे निरे स्त्रीण मानिभ भेदिकं भुवि पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं ठाकुर को यही स्वीकार लिया तासा तत्सौभग मदम वीक्ष मानं च केशव प्रसमाय प्रसादा तत्व ठाकुर ने मद का उपशमन करने के लिए मान को प्रसन्नता देने के लिए वही अंतर्ध्यान हो गई अब गोपाल गनाए व्याकुल हो गई व्याकुल होकर के हा कृष्ण हा कृष्ण हे ब्लक्ष तू बता हे नग्रोध तू बता अपलक्ष माने जिसकी बड़ी बड़ी आंखें अरे तू बता हे नोध न्योध माने अरे कोई आवे तो रोक लेता है न्योध्रोध कर लेता है ये न्यक्रोध जिसकी जटाई नीचे की ओर झुक रही है उसको न्योध हे नोध तू बता हे बलक्ष तू बता हे अश्वत्थ तू बता हे मालिके तू बता हे मल्लिके तू बता हे जूती जूती तू बता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 राम जी इसके ऊपर ठाकुर की कृपा है राधा रानी का श्रृंगार किया ठाकुर जी ने बैठ राधा रानी से कहा कि अब कहा चले कन्न यमाम यत्न ते मना यहां आपकी इच्छा हो तो वहां ले चलो जब तुम्हारा मन जहां है वहां ले चलो ये दक्षिणा हो गई महाराज मतलब। मामा से अलग हो गई ठाकुर यहीं से हे दान हे फानाथ रमन प्रेष्ठ क्वासी कु महाभुज ये तो खोज ही रही थी और सारी की सारी गोपांगना का समूह आ गया और सब सब मिल गई महाराज और कृष्ण जी महाराज वहीं खड़े हैं कभी उनको देखें कभी इधर आवाए और कभी उधर जाए वहीं खड़े है ना और कभी इनके साथ मिलकर के गावाएं गोपी की जो है ना ये गोपिया नहीं गा रही सब सब्य कभी कभी ठाकुर स... भी लय भी देती है उसका अभी देखती है तो गाय हाँ भाव बड़ा बढ़िया है लेकिन समय नहीं है गोप्य ऊचु सब मिल गाती हैं है जय दिते अधिकम जन्मना व्रज श्रयते इंदिरा सस्वदत्रही दयित दुश्यता दीक्षु दावका धृता सवस्ताचिन्वते जय दिते जन्मना व्रजा हे प्रभु ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयत स्वामी आपके जन्म से ये ब्रज जो है बड़ा गौरवशाली बन गया मतलब ब्रज गौरवशाली तो था ही पहले से इसका मतलब ये है अधिकम जय का मतलब गौरवशाली तो पहले से भी था श्री अयोध्या जी में रामजी आए इसलिए अयोध्या थोड़ी क्षेत्र बन गया पूरी बन गई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 कथा का आस्वादन ली इस साधारण मैं आपकी तारीफ ही कर रहा हूं मेरे मुंह से निकल गया तो ये प्रशस्ति जो है रामजी ठाकुर की प्रशस्ती राम जी तो इस प्रकार कोई भाग्यवान होगा अभागों को जो रास्ते रुक गए रोक लेगी महाराज ये भाग्य नहीं होगा रस्ता रोक लेगी कहा जाती चलो हम तो चले महाराज नहीं क्या करें रास्ते में कुछ ऐसी खबर मिलेगी लौट गए क्यों हाँ तो मैं कह रहा था जय तिते कम जन्मना ब्रजा ये ब्रज तो पहले से भाग्यवान है लेकिन आपके जन्म लेने के बाद इसकी उसका उत्कर्ष हो गया जय तीते कम जन्मना ब्रजा इसके उत्कर्ष में क्या वृद्धि हुई श्रयत इंदिरा सस्वतत्र ही अत्री इंदिरा सस्व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 कि यहां पर इंदिरा शस्व श्रेयते यहां पर लक्ष्मी हमेशा सेवा करती है और बैकुंठ में बैकुंठ में तो अधीश्वरी है वहां लोगों को आश्रय देती है याश्रय करती है तत्र तु आश्रयते और तु श्रयत श्रयत इंदिरा सस्व दत्र ही इस प्रकार से ही बहुत बढ़िया गोपीजीत का प्रादुर्भाव हुआ है ये भागवत का प्राण माना जाता है श्रीमद भागवत का प्राण दशमस्क और दशमस्कंध का भी प्राण अध्याय के पांच अध्याय और पांच अध्यायों का भी प्राण ये गोपीजीत बहुत बढ़िया गोपीजीत का गान किया और ठाकुर प्रकट हो हां इति गोप्य प्रगायंत्य प्रलपंत्यश्चित रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा रुरुदु सुस्वरम राजन श्री परीक्षित जी से कहते हैं शिवदेव जी महाराज हे राजा हे राजा गोपांगनाए रोने लग गई कैसे रोने लगे लगेंगे सुस्वरम स्वरपूर्वक रोने लग गई कई रोया भी स्वर में जाता है रोने में कभी तान भिड़ाई आती है क्या सिनेमा वाले भले रूए स्तान में है ने? लेकिन प्राकृतिक जगत में तो कोई तान भिड़ा के नहीं होता फिर तो सुस्वरम के दुनिया के लिए जो रोना है वो कुस्वर रोना है आठ ठाकुर जी के लिए जो रोना है वो सुस्वर है। रोना है। हैदु सुस्वरम कौन रो रहा है सुखदेव जी नामकरण कर रहे हैं आज वाह सुखदेव जी अपने मुख से नामकरण कर रहे हैं कौन रो रहा है कि कौन रो रहा है नाम बताओ कि कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण के दर्शन की लालसाएं रो रही है कृष्ण के दर्शन की लालसा सिर रो रही है ये आप कह रहे हो हम मान रहे हैं, हैं उसको लेकिन वो बढ़ा रहे हैं कि कृष्ण दर्शन लालसा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 गोपांग राव जब मैं हंसता हूं तो भक्तों के हृदय के ताप की निवृत्ति होती है इसलिए स्मयमान मुखाम्बुज मुखाम कह दिया अम्बुज ताप की निवृत्ति करता है बुझा, माला पहना बढ़िया माला पहना अरे बढ़िया महमा महमा माला महक महाराज ऐसी माला और रामजी उसमें क्या कहते उसको जो रसलीते लेते हैं भौरा भवरा उसमें भवरा मरना है और भौरा बढ़िया बढ़िया स्वर से गांव आए कोई इधर से राग लापे और कोई उधर से राग लापे ठाकुर के छाती में और महाराज सृगवी सृगवी आ गए जी सृगवी आ गए कौन आ गए पीतांबर घर आ गए पीताम्बर धारण करने वाले आ गए पीतांबर धारण करने वाले आ गए बड़े पहनने वाले आ गए बात बनी नहीं महाराज दो अक्षर व्यर्थ हो गया इसमें पीताम्बरा कह देते तो भी काम बन जाता क्यों भैया भैया कर रही बनता ही खाली पीताम्बरा कह दे पीतांबर धरा की कोई उपयोगिता नहीं थी खाली पीताम्बरा कहते काम बन जाएगा कि पीतांबर धरा कहने का भाव क्या कि ठाकुर जानते हैं हम कहा जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं रो रही अविरल सुधारा बह रही है उस आंसू को पूछने के लिए जाना है पीतांबर धरा हाथ में पीताम्बर लेकर के आए पीतांबर धर हाथ में पीताम्बर लेके आए हैं आंसू पूछने के लिए काल के लिए लोग काल का नाम लेके रहोगे कर्म का नाम लेके रहोगे माँ के लिए रोगे बाप के, के लिए रोगे पुत्र के लिए रोगे पति के लिए रो ग पत्नी के लिए रो गे कोई दुनिया में आंसू पूछने वाला है नहीं ठाकुर के लिए रो ग जो ठाकुर आंसू पूछने वाला पीता अंबर धर सृघ्वी साक्षात मनमथ देखिये काम राशि क्यों हो रही है साक्षात मनमथ मनमथा मन मतनाती भी मनमथा जो मन का मंथन कर दे उसका नाम मनमथ मन काम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 उसकी काम विकृति नष्ट हो जाती है ऐसा की फलस्ती है कि हृदय रोग मास पहीनो त्यचिरे धीरा है ना हृदय रोग को जल्दी निवृत्त करना हो तो यह राजपंचायी का पाठ करनी चाहिए हृदय रो और साथ ही साथ अगर हृदय काम वासना से विकृत है तो राजपंचायी का पाठ श्रद्धापूर्वक करना चाहिए इसके बाद सुदर्शन गंधर्व का उद्वार किया शंकचूड़ का ठाकुर ने उद्वार किया है, है? और उसके बाद अरिष्टासुर आया उसका उद्वार किया अरिष्टासुर के उद्वार करने के बाद नारद जी कंस के पास पहुंचे कंस एक बात तुमसे बहुत दिन से कहना चाहता हूं मैं रह जाता हूं कै महाराज जरूर बताऊ मैं कहना तो चाहता हूं लेकिन तुम्हारा स्वभाव देख के जरा रह जाता हूं कह महाराज कही कहें फिर जैसे हम कहेंगे वैसे करोगे ना कहें बिल्कुल करेंगे महाराज तो क्या देखो हम जानते तो पहले से ही है कि बसदेव देव की का जो आठवां लड़का था वो पैदा हो गया क्या वो लड़की जी अरे कहे वो तो आपको धोखा होगा और सब सुना दिया जो जैसा था वैसा सब सच सच सुना दिया सब सुना दिया अरे महाराज दौड़ा बसदेव जी को मारने के लिए कहें मैंने आपसे पहले कहा इसीलिए तो मैं ग्यारह से कहीं नहीं कहा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 जगवत किया कृष्ण कि मुस्कराये और नाराज जी को देखें फिर मुस्कराये फिर देखें तो कहें महाराज मैंने कोई बुरा किया क्या क्या कि आपने किया क्या है महाराज फिर तो हम सब बताए आए हैं उसको जाकर <laughs> तो हम सब कहे आए हम सब कहे आए उसको अरे कहे अच्छा किया कहे आए तो अगर मैं कहती तो बिहार बैठ के करती कि हमारा काम तो यहां पूरा हो गया हुँ? बहुत अच्छा किया अक्रूर को उसने भेजा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 अब हम कृष्ण को लेके जाएंगे हम सब जाएंगे तुम घबराती क्यों होकर चलो ग्वाल बाल सब चले महाराज बड़ी उपाय सामग्रियां चली नंद लेकर के आए मथुरा पहुंचे श्री अक्रूर जी महाराज ने बहुत चाहा कि हमारे यहां चले भगवान ने कहा प्रेम से आएंगे अक्रूर को बिला कर दिया और ठाकुर चले मथुरा के सड़क पर तो इसी ग्वाल बाल ने कहा कि ललाक है यहां क्या भैया हम तो ऐसे चले आए रास्ते ही तो आया उन्हें, वो अक्रूर, और उसके साथ चल पे हम तो कपड़ा भी नहीं बदले क्या घबराते अभी कपड़ा लेता हूं एक धोबी जा रहा था महाराज धो तो भी पुराना कपड़ा धोने वाला नहीं था मारा और रंगकार था रंग रंगरेज तो इसको बोलते हैं रंगरेज वो रंगरेज था महाराज वो जा रहा था सीधा रंग जा रहा था जब जा रहा था रजकम कंचम रंगकार इसीलिए मैंने श्लोक बाकी कहा खोज की कहा मैंने मरा रंगकारम कारम गदा रंगकार था तो नया कपड़ा पहनने जा रहा लोग कहते हैं कि महाराज दुनिया भर के पुराने कपड़ा ठाकुर को पहनना था हमारे ठाकुर तुमसे कम सौ गई कम खदा तुम पर भैया नया नया कपड़ा कीमती से की राजा राजा का धोमी मारे आय रहा था ठाकुर ने कहा कि ये धोती ये ये वस्त्र ये कुर्ता ये सब हमें भी तो दी हुई तो हम तो कह नहीं पाएंगे जो उसने कहा तो हम नहीं कह पाएंगे आप समझ गए होंगे कभी तो कभी कभी उसने भी ऐसा कहा उसने पहना है, है अब आप बीच वाला आप लगा लो तो आप कमर हो तो लगा लो मत लगाओ हम तो नहीं लगा लगाएंगे समझे ना महाराज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 कि भागवत सुने बगैर तुम्हारी गति नहीं है तुम्हारे राम जी राम जी महाराज ने जो कुछ छोड़ दिया वो तो यही किया है यार धोबी के ऊपर जिंदगी में कुमरा हो, लेकिन कुमराहट तब तक नहीं शांत होगी जब, तो <laughs> जब तक ये कथा नहीं सुनोगे, बोलो है कि नहीं और कृष्ण जब तक रामायण नहीं पढ़ोगे तब तक तो धोबी क्या है तुमको पता ही नहीं लगेगा कृष्ण भक्तों की जड़ जो है रामचरित्र में है चिन्हे मूले देव पत्र साखा कृष्ण भक्तों की जड़ जो है वो रामचरित्र में, है। है वो राम में। है। और रामचरित्रों के हृदय का संतोष कृष्ण चरित्र ये धोबी के लिए संतोष किए रहो जब तक तो कृष्णचरित्र नहीं पढ़ोगे अब खुश होगे या कि नहीं खुश होगे, आनंद आ गया महाराज चला गया क्या कष्ट दिया था इस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 कृष्ण चरित्र की मिस्त्री हो अब घोट घाट के ठाक से तीनों जीवन का आनंद मिल जाए राम जी एक हाथ लगाया महाराज उसका उद्धार कर दिया रणकस्य कर रडकश्य कराग्रेण सिरा कायात हाँ महाराज तलवार ठाकुर ने छुए ही नहीं अस्त्र महाराज जब तक तो कंस का बध नहीं कर लिया कंस के बध के पहले ठाकुर ने इसका कारण फिर बताऊंगे हमारा जी इसके बाद अब जो पहले तो मालूम पड़े मगरी का है जो पहले तो मुद्दा यहां गिर गया अब कहें मगरी का है तो फिर क्या करें तब तक महाराज एक दर्जी आ गया कि अगर आज्ञा हो तो सब ठीक कर दें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 बढ़िया सुंदर बस तैयार हो गया अब जब यहां से चले तो ठाकुर ने कहा बढ़िया कपड़ा तो उपड़ा तो अच्छा हो गया लेकिन जब तक तो माला पहनने को नहीं मिले तब तो तक तो आनंद नहीं है हमारे ठाकुर माला के बड़े प्रेमी है भैया माला के बहुत प्रेमी ये माला ठाकुर माला क्यों प्रेमी हैं हमने आपसे बताया ना भी? कि लक्ष्मी जी का निवास ठाकुर के माला में रहे और ठाकुर कहते हैं इनको जरूर मिलना चाहिए ये क्यों मिलना चाहिए कि दुनिया को संपत्ति की जरूरत है शोभा की जरूरत है दोनों ये यदि लक्ष्मी ठाकुर इसलिए नहीं लक्ष्मी को रखते कि लक्ष्मी बिना रह नहीं सकते ठाकुर तो रह सकते हैं लेकिन ठाकुर कहते हैं, मैं तो रह सकता हूं लेकिन दुनिया को धन चाहिए संपत्ति चाहिए सौंदर्य चाहिए ऐश्वर्य चाहिए अगर ये नहीं रहें रहेंगे तो दूंगा कहां से और ये रहेगी तो मांगेंगे लोग ये उनका देखिए ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ इसलिए इनको बहुत प्यार दे अथवा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 हाँ। तो जब हम ऐसे तुच्छाद भी ऐसा करते हैं तो ठाकुर तो बड़े महान हुआ है ना तो ठाकुर कहते लक्ष्मी के हृदय को शांत करने के लिए मैं दमवाता हाँ इसलिए दबाता हाँ राम जी माला पहनना है एक मारी था महाराज वो मारी जो था सीताराम जी वो बहुत दिन से क्या सैम सुंदर के दर्शन हमको होंगे क्या कभी ठाकुर हमसे मिलेंगे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 उदृष्ट तो समुत्थाय नाम सिर सा इसका नाम क्या था वो इसका नाम तो सुदाम ठाकुर को सुदामा बड़ा प्यारा है बहुत प्यारा है इसी कारण चाहे वो वृंदावन हो और चाहे वो मथुरा हो और चाहे वो द्वयिता ठाकुर का सुदामा के बगैर बगैर गुजारा नहीं था देखो वृंदावन में वही सुदामा शीदामा है और यहां सुदामा माली मिल गया मथुरा में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 जिसके पास सुंदर दाब हो सुंदर रस्सी हो ठाकुर को बांधने की उसको बोलते हैं सुदामा। उधर द्वारिका में सीधा वृंदावन में श्री ने बांधा मथुरा में सुदामा ने बांधा और द्वारिका में जाके सुदामा ब्राह्मण बांधते जिसके पास प्रेम की रस्सी हो उसका नाम है सुदामा जिसके हृदय में भाव समुद्र लहरा रहा है उसका नाम है सुनामा कर्मी सुदामा से मारी से माला पहने उसको अभिदल भक्ति का वरदान देकर के आगे आए तो एक महाराज तीन जगह से टेढ़ी जा रही थी तीन जगह से टेढ़ी आप समझिए कुबरी कुबरी उसका नाम है त्रिवक् त्रिवक्रा उसका नाम है सैरंध्री अब ये त्रिवक् सैरंध्री कुबरी चल रही थी तो ठाकुर घूम के आते हैं और उसके सामने कहते हैं सुंदरी तुम कौन हो कुबरी ने ऐसे उठाया मुझको कुबरी तो दुनिया में कहा सुंदरी आज तक किसी ने न कहा यह मुझको सुंदरी कहने वाला तुम आ गया और जब देखता तो देखी तो टक टक देखती रहे टुकड़ टुकुर निहारती रहे तुम कौन हो कि मैं कंस की दासी थी तुमको देखने के बाद मैं किसी की राशि नहीं हूं तुमको देखने के बाद अगर कोई दूसरे का दास, दास और दाशी बन जाए तो भागा है। मैं मंदभाग्या नहीं हूं अब मैं तुम्हारी हूं तुम्हारी नहीं केवल तुम्हारी हो श्याम सुंदर। तुम्हारी असली तो अब किसी की नहीं हूं आओ तुमको चंदन लगा देंगे चंदन लगाई तो कुछ इधर बिखर गया कुछ उधर बिखर गया फिर टीढ़ी थी केड़ी की केढ़ी की पहुंच नहीं पाई ठाकुर ने कहा कि इसको सीधी बना में कैसा है इसको सीधी बना दी कि चंदन लगा नहीं पाई इसको सीधी बना दी रिज्वी कर तुम मनस्क्र दर्शयन दर्शन फलम अपने दर्शन के फल को बताने के लिए उसको सीधा करना चाह और सीधा कैसे किया बलिहार जाऊं महाराज मैं तो जब किस इस लाइन को पढ़ता हूं तो मेरा मन सब छोड़छाड़े कुबरी बनने को चाहता है आप हंसी मत मैं आपसे ठीक कह रहा हूं मेरे हृदय की भावना मैं हृदय की भावना व्यक्त कर रहा हूं आप देखिए तुसे तो क्या कर क्या सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पदभ्यांग आक्रम्य प्रपदे उसके पंजों पर ठाकुर ने अपना पंजा रखा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 पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे चरणों से चरणों को दबाया अब कितनी नजदीक हो गई जरा सिद्ध्यान को दबाओ जरा दुनियादारों दुनिया की दृष्टि हटा के फिर सुनना मेरी कथा ऐसा सुनना कि ठाकुर की नज़दीक ठाकुर की नजदीक कोई भक्त जा रहा है पदभ्याम आक्रम्य प्रपदे चरणों से चरण के पंजे को दबाया साबित कितना हुआ राम जी लेकिन अभी जरा और आगे जाओ एक कमर एक हाथ डाला कमर में है? एक हाथ डाला इस कमर में देख रहे कि नहीं देख रहे देख रहे हैं कि सुन रहे हैं है? पदव्याम आक्रम्य प्रपदि